महाभारत द्रोण पर्व अष्ट अष्टवत्तमोध्याय सात्विकी और धृष्टुम्न का परस्पर क्रोध पूर्वक क्रोधपूर्वक बागबाणों से लड़ना तथा भीमसेन सहदेव और श्रीकृष्ट एवं युधिष्ठि के प्रयत्न से उनका निवारण धृतराष्ट्रुवाच सांगा वेदा यथान्याजम जेनाधीता महात्मना यदनुर्वेद और श्रीणी सवे प्रतिष्ठिता से प्रसाद कुर कर्मा पृषवा आनुषाणी संग्राम दे दैर सुसुखम राणी तस्म नाकृष्यति द्रोणे समक्षम पापकर्मणा नीचात्मशंथेन क्षेत्र गुरुघाती नामर्ष तुवंति दिक्षात्रिता बोले संजय जिन महात्मा ने विधिपूर्वक अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था जिन लज्जाशील सतपुरुष में साक्षात धनुवेद प्रतिष्ठित था जिनके कृपा प्रसाद से कितने ही पुरुष रत्न योद्धा संग्राम भूमि ऐसे ऐसे अलौकिक पराक्रम कर दिखाते थे जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थे उन्हें द्रोणाचार्य की वह पापी नीच नि छुद्र और गुरुघाती धृष्ट दुम सबके सामने निंदा कर रहा था और लोग क्रोध नहीं प्रकट करते थे धिक्कार है ऐसे क्षतियों को और धिकार है उनके अमर अमरषशील स्वभाव को पार्थ सर्वे पृथिव्यालक्ष संजय संजय भूमंडल के जो जो धनुर्धर नरेश वहां उपस्थित थे उन सबने तथा कुंती के पुत्रों ने धृट की बात सुनकर उसमें क्या, उस क्या कहा उससे क्या कहा यह मुझे बताओ सजय उवाच शुवास्वाच क्रूरकम तो बभूवो राज विषा पते अर्जुन सु कटाक्षेण जिम्मेम विप्रेक्ष्य मपाषत सती चाब्रवी स पुर्क, पुर्क, कर्मा इंद्रपुत्र की वे बातें सुनकर वहां बैठे हुए सभी नरेश मौन रह गए केवल अर्जुन नजरों से उसकी ओर देखकर युधिष्ठिर भीमचमो कृष्ण तथा परे आसन सुविता राजन सात के तब्रवीति राजन उस समय युधिष्ठिर भीम से नकुल सहदेव भगवान श्रीकृष्ण तथा अन्य लोग भी अत्यंत लज्जित हो चुप ही बैठे रहे परंतु साथ के इस प्रकार बोल उठे नेहास्ते पुरष कशेज इव पापूरुषम भाषमाकल्याण शीघ्रण्ञ्याधम क्या यहाँ कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस प्रकार अभद्रता पूर्ण वचन बोलने वाले इस पापी नाधम को शीघ्र ही मर डाले एम पांडवा सर्वे कुयुशया कर्मण तेन पापेन सपाक ब्राह्मण इव धृट दुम्न जैसे ब्राह्मण चांडाल की निंदा करते हैं उसी प्रकार वे समस्त पांडव उस पाप कर्म के कारण अत्यंत घृणा प्रकट करते हुए तेरी निंदा कर रहे हैं एक तत्वा महत्प निंद साधु भी न लज्जसे कथम वक्त समाप्य शोभना कथम चिह्वा नीमूर्धा चीर्जते गुरुमाक्रोशत क्षुद्र न चाधर्मेण पात यह महान पाप करके तू समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के दृष्टि में निंदा का पात्र बन गया है साधु पुरुषों के सुंदर सभा में पहुंचकर ऐसी बातें करते हुए तुझे जा कैसे नहीं आती है तेरी जीव के सैकड़ों सुकड़े क्यों नहीं हो जाते और तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता वो नीच गुरु की निंदा करते हुए तेरा इस पाप से पतन क्यों नहीं हो जाता तु पाप कर्म करके में जो इस तरह अपनी बड़ाई कर रहा है इसके कारण तू कुंती के सभी पुत्रों तथा अंधक और विष्णुमंश के यादवों द्वारा निंदा के योग्य हो गया है अकार्यम ताज्व गुरुम क्षिपन्ध्यस्तम से मुहूर्तम अभिव वैसा पाप कर्म करके तू पुनः गुरु पर आक्षेप कर रहा है अतः तो बध करने के ही योग्य है एक मुहूर्त भी तेरे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है केसे त्यवसुर गुरु धर्म सतह पुरुषाधम तेरे सिवा दूसरा कौन श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्मा सज्जन गुरु के केश पकड़कर उनके वध का विचार भी मन मिलाएगा सप्तावरे तथा पूर्वे बांधवा से यशाच परित्यक्ताम प्राप्य कुल पांसन तुझ जैसे कुलांगार को पाकर तेरे सात पीढ़ी पहले के और सात पीढ़ी आगे होने वाले बंधु बांधो नरक में डूब गए तथा के के लिए वंचित हो गए उक्त तो जो कुंती कुमार अर्जुन पर नरश्रेष्ठ वध का दोष लगाया है वह भी व्यर्थ ही है क्योंकि महात्मा भीष्व ने स्वयं ही उसी प्रकार अपनी मृत्यु का विधान किया था तस्पी तब सोदर्यो निप नान्य पांचाल पुत्रेभ्यो विद्य विपा पकड़ वास्तव में भीष्म का वध करने वाला भी तेरा महान पापाचारी भाई ही है इस पृथ्वी पर पांचाल राज कुत्रों के पुत्रों के सिवा दूसरा कोई ऐसा पाप करने वाला नहीं है सचिष्ट पिताल शिखंडी रक्षित न सह मृत्यु महात्म न यह प्रसिद्ध है कि उसे भी तेरे पिता ने भीष्म का अंत करने के लिए उत्पन्न किया था उन्होंने महात्मा भीष्म की मूर्तिमान मृत्यु के रूप में ही शिखंडी को सुरक्षित रखा था पंचाला चलिता धर्म छिद्र मित्र गुरुद्रुव प्य सहसोदर्य धिम सर्वसाधुवी तो और तेरा भाई दोनों समस्त साधु पुरुषों के धिक्कार के पात्र है तुम दोनों को पाकर सारे पांचाल नीच मित्र दोही तथा गुरु द्रोही बन गए हैं यदि तू पुनः मेरे समीप ऐसा बात बोलेगा तो मैं अपने इस भज्रतुल्य गा से तेरा सिर कुचल दूंगा ब्रह्म जन सूर्य अवेक्षती पापं पाप्रायश्चितार्थ तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तुझे ब्रह्महत्यारे को देखकर लोग अपने प्रायश्चित के लिए सूर्यदेव का दर्शन करते हैं गुरु गुरु गुरु दुराचारी तू मेरे मेरे मेरे आगे मेरे ही तथा के भी गुरु पर बारंबार आक्षेप कर रहा है तो भी तुझे लज्जा नहीं आती सहसम गात तव चापी सहिष्येहम ग गदा की यह एक ही चोट सहले फिर मैं तेरी गदा की भी अनेक छोटे सहन करूंगा सह ले फिर मैंने सात्विकी के इस प्रकार कठोर वचन कहकर आक्षेप करने पर धृष्ट अत्यंत कुपित हो उठे फिर वे भी क्रोध में भरे हुए सातिकी से हँसते हुए से बोले धृष्टुम चेते क्षम्य चेति माधव सदा नार्यो अशुभ साधु धृष्टुम ने कहा माधव मैं तेरी यह बात सुनता हूँ सुनता हूँ और इसके लिए तुझे क्षमा भी करता हूँ दुष्ट और अनार्य पुरुष सदा साधु जनों पर ऐसे ही आरोप करने की इच्छा रखते हैं क्षमा प्रशस्य तेलो के क्षमा हम्म mm. क्षमा ही पापात्मा जितोम मनते यद्य लोक में क्षमा भाव की प्रशंसा की जाती है तथापि पापात्मा मनुष्य कभी क्षमा के योग्य नहीं है क्योंकि क्षमा कर देने पर वह पापात्मा क्षमाशील पुरुष को ऐसा समझ लेता है कि यह मुझसे हार गया सव क्षुद्र समाचारो न पाप निश्चय आकेशाग्रानाग्राच वक्तव्य वक्त मीक्षसी तो स्वयं ही दुराचारी नीच और पापपूर्ण विचार रखने वाला है नक्श से शिखा तक पाप में डूबा होने के कारण निंदा के योग्य है तथापि दूसरों के निंदा करना चाहता है यश भूरिश्रवा छिन्न भुजागस्तः पाप तर भूरिश्रवा की बांह काट डाली गई थी वे आमरण उपवास का नियम लेकर चुपचाप बैठे हुए थे उस दशा में सबके मना करने पर भी जो तूने उसका वध किया इससे बढ़कर महान पाप कर्म और क्या हो सकता है गाह मया द्रोणो दिव्य ना ने हता, क्रूर ओ, क्रूर, क्रूर मैंने तो पहले से ही युद्ध के मैदान में व्यास द्वारा द्रोणाचार्य को मथ डाला था फिर वे हथियार डालकर मारे गए तो उसमें मैंने कौन सा पाप कर डाला अयु्यमानजो तथा प्रायगतम मुनि छिन्नबा परे हन्यात जो युद्धस्थल में मुनिवृत्त का आश्रय ले आमरण उपवास का निश्चय लेकर बैठ गया हो जो अपने साथ युद्ध न कर रहा हो तथा जिसकी बाह भी शत्रुओं द्वारा काट डाली गई हो ऐसे पुरुष को जो मार सकता है वह दूसरे की निंदा कैसे कर सकता है निहत्यवाम पदा जिस समय समय पराक्रमी तुझे लात से मारकर धरती पर घसीट रहे थे तो तो बड़ा श्रेष्ठ पुरुष था तो उसी उन्हें क्यों नहीं मार डाला पूर्व पार्थेन निर्जित प्रतापवान जब अर्जुन ने पहले ही प्रतापी सूर्य सोमदत्ता कुमार को कर दिया उस समय तूने उनका वध किया तू तो कितना नीच है पर द्रोण द्राव ते चमुम किरणी तत्र तत्र प्रयाम द्रोणाचार्य जहां जहां पांडव सेना को खदेड़ते थे वही वही मैं जा पहुंचा और सहस्रों बाणों की वर्षा करके उनके छक्के छुड़ा देता था समे कर्म परिशान्यता। जब तू स्वयं ही चांडाल के समान ऐसा पाप कर्म करके निंदा का पात्र बन गया है तब दूसरे को कटु वचन सुनाने का कैसे अधिकार हो सकता है कर्ताज्य ना विष्णे कुमार कर्मणा महापुनर्वध विष्णुकुल कलंक तो ही ऐसे ऐसे पाप करने वाला और पाप कर्मों का भंडार है मैं नहीं अतः फिर ऐसी बातें मुँह से ना निकालना चुपचाप बैठा रह अब फिर ऐसी बातें तुझे नहीं कहनी चाहिए तो मुझसे जी कुछ जो कुछ कहना चाहता है वह तेरी बड़ी भारी नीचता है अथ वकसी माम मोर्ख्या गमे श्याम बाणे स्वामी स्वतक्षयम् यदि मूर्खता वस्तु पुनः मुझसे ऐसी कठोर बातें कहेगा तो युद्ध में बाणों द्वारा मैं अभी तुझे हम लोग भेज दूंगा न चम मूर्ख धर्मेण केवल नूर्ख केवल धर्म से ही युद्ध नहीं जीता जा सकता उन कौरवों की भी जो अधर्मपूर्ण चेष्टाएं हुई है उन्हें सुन ले वंचित पांडव पूर्व अधर्मेण युधिष्ठिर द्रौपदी च परिक्लिष्टा तथा धर्मेड सात्यके साथ, के। साथ के सब पहले पांडुपुत्र युधिष्ठिर को अधर्म पूर्वक छला गया फिर अधर्म से ही द्रौपदी को अपमानित किया गया प्रभ्राजितावन सर्वे पांडवा सकृष्ण सर्वस्व अपकृष्ट चथाधर्मेण ओ मूर्ख समस्त पांडवों को जो द्रौपदी के साथ वन में भेज दिया गया और उनका सर्वस्व छीन लिया गया वह भी अधर्म का ही कार्य था अधर्मेणापकृष्ट मद्र राज प्रेरित अधर्मेण तथा बाल सौभद्रोभ निपाह ने अधर्म से ही छल कर मद्र को अपने पक्ष में खींच लिया और सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को भी अधर्म से ही मार डाला था इतौप्य धर्मेण तो भी परपुरंजयः पुर भूरे धर्मेण तवया तो धर्म विदाह इस पक्ष से भी अधर्म के द्वारा ही शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म मारे गए हैं और तू बड़ा धर्मज्ञ बनता है पर तूने भी अधर्म से ही भूरी श्रवा का वध किया है एवं पर इस प्रकार धर्म के जानने वाले वीर पांडवों तथा शत्रुओं से भी युद्ध के मैदान में अपनी विजय को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर अधर्मपूर्ण पूर्ण बर्ताव किया है दुर्जय सरो तथा धर्म से दुर्विध युद्ध स्वरवि साधम मा माँ पितृ उत्तम धर्म का स्वरूप जानना अत्यंत कठिन है अधर्म क्या है इसे समझना भी सरल नहीं है अब तू कौरवों के साथ पूर्ववत युद्ध कर मुझसे विवाद करके पितृलोक में जाने की तैयारी न कर संजय एव वाक्यानि वाक्याणी कुरुषाणी च श्रावित साकी श्रीमा आकंतवाभवत तत्वा क्रोधना राक्षक क्रोधताम राक्ष सातकता विनेथा सर्प प्रणिधा रथेदनु तथो विपत्चाल्यम थ्रम भूिम थन्म भेड़ेदमब्रवीत न वक्षा परुषम हनिषे तादक्षम संजय कहते राजन इस प्रकार कितने ही क्रूर एवं कठोर वचन धृष्ट दुम्न ने श्रीमान सातिकी को सुनाए उन्हें सुनकर वे क्रोध से काँपने लगे उनकी आंखें लाल हो गई तथा उन्होंने सर्प के समान लंबी सांस खींचकर धनुष को तो रथ पर रख दिया और हाथ में गदा उठा ली फिर वे धृष्ट दुम्न के पास पहुंचकर कर बड़े रोष के साथ इस प्रकार बोले अब मैं तुझसे कठोर वचन नहीं कहूँगा तो वध के ही योग्य है अतः मुझे मार ही तुझे महाबलम पांचाल्याम् भीमसेनो नो महाबल अव्यन्तुम बाहुभ्या महाबली अमरशी अत्यंत क्रोध में भरेवे यमराज तुल्य सातकी जब काल स्वरूप धृष्ट जुम्न की ओर बढ़े तब भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा से महाबली भीमसेन ने तुरंत ही रथ से कूदकर उन्हें दोनों हाथों से रोक लिया ब्रह्मणम तथा क्रुद्धम सातकि पांडवो बली क्रोध पूर्वक आगे बढ़ते और छपटते हुए बलवान सात्विकी को महाबली पांडुपुत्र भीम ने थाम कर साथ, साथ चलना आरंभ किया स्थिति चरण भीमे नुंग पदे षे ब्रह्म फिर भीम ने खड़े होकर अपने दोनों पैर जमा दिए और बलवानों में श्रेष्ठ शनिप्रवर सात्विकी को छठे कदम पर बलपूर्वक काबू में कर लिया और लक्ष्मण वाचा सहदेव सहदेवो पति प्रजानाथ इतने ही में ही सहदेव भी तुरंत ही रथ से उतर पड़े और महाबली भीम सेन के द्वारा पकड़े गए सात्विकी से मधुरवाड़ी में इस प्रकार बोले अस्म पुरुष व्याम सिंह अंधक और विष्णु वंश के यादवों तथा पंचालों से बढ़कर दूसरा कोई हम लोगों का मित्र नहीं है इसी प्रकार अंधक और विष्णुवंश के लोगों का तथा विशेषतः श्री कृष्ण का हम लोगों से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है पंचालानाम च वाष्णे समुद्रताम विचिवता नान्यदस्थि परम मित्र जथा पांडव विष्ण वाष्णे पाँचान लोग भी यदि समुद्र तक की सारी पृथ्वी खोज डाले तो भी उन्हें दूसरा कोई वैसा मित्र नहीं मिलेगा जैसे उनके लिए पांडव और वंश के लोग हैं सभवाद मित्र मन्यते चथा भवान भवंत चथास्माकताम चथा वयम अब भी हमारे ऐसे ही मित्र हैं जैसा कि आप स्वयं भी मानते हैं आप लोग जैसे हमारे मित्र हैं वैसे ही हम भी आपके हैं सा स एव सर्वधर्म्ञ मित्रधर्म अनुस्मर नियम पांचा श्रीपुंग पार्श तस्म वे क्षमता पार्शत वयम छ किम साम सब धर्मों के ज्ञाता प्रवर इस प्रकार मित्रधर्म का विचार करके आप धृष्ट की ओर से अपने क्रोध को रोकें और शांत हो जाए आप धृष्ट के और दुम आपके अपराध को क्षमा कर ले हम लोग केवल क्षमा प्रार्थना करने वाले हैं शांति से बढ़कर श्रेष्ठ वस्तु और क्या हो सकती है पांचाल राजस्य सुतह नरेद। जब सहदेव को इस प्रकार शांत कर रहे थे उस समय पांचाल राज के पुत्र ने हंसकर इस प्रकार कहा मुंच मुंच स्नेौत्रीयुद्ध अदान्व आसादय ंभम बनयाम्यम युद्ध श्रद्धांत कौनते जीवितम चा युग भीमसेन सेन के इस पुत्र को अपने युद्ध कौशल पर बड़ा घमंड है तुम इसे छोड़ दो छोड़ दो जैसे हवा पर्वत से आकर टकराती है उसी प्रकार वह मुझसे आकर भिड़े तो सही कुंती नंदन मैं अभी तीखे बाणों से इसका क्रोध उतार देता हूँ साथ इसका युद्ध का हौसला और जीवन भी समाप्त किए देता हूँ किम न सक्यम मयाकृतम कार्यम जलितम उद्यतम तो महत्पान पुत्राणाम आजान आजान ते ही कौरवाह परंतु मैं इस समय क्या कर सकता पांडवों का यह दूसरा ही महान कार्य उपस्थित हो गया। ये बढ़े चले आ रहे हैं। अथवा के। केवल अर्जुन युद्ध के मैदान में समस्त कौरवों को रोकेंगे तब तक मैं भी अपने बाणों द्वारा इस सार्थिकी का मस्तक काट गिराऊंगा या मुझे भी रणभूमि में कटी हुई बांह वाला भुरी समझता है तुम छोड़ दो इसे या तो मैं इसे मार डालूंगा या यह मुझे के भुजाओं में फसे हुए बलवान सातके धृट धुम्न की, की बातें सुनकर फुपकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचते हुए निरंतर छूटने की चेष्टा कर रहे थे तो वृषावी व निर्दो बि करा वाहु अपनी भुजाओं से होने वाले वे दोनों वीर दो साड़ों के समान रहे थे उस समय राजोभित्री कृष्ण और धर्मराज ने शीघ्रता पूर्वक महान प्रयत्न करके उन दोनों वीरों को रोका निवार्य परमेश रक्त लोचन पर संख्य प्रति सभा क्रोध से से लाल के उन दोनों महान धनुधरों को रोककर वे वीर समरभूमि में युद्ध की इच्छा आते हुए क्षनवाधिक शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के, के, के, के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में धृष्ट दुम्न और सात्विकी का क्रोध विषय एक सौ अंठानवेवा अध्याय पूरा हुआ